पत्रावली सतहत्तर श्री हरिपद मित्र को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय द्वारा जॉर्ज डब्ल्यू हेल पाँच सौ इकतालीस डियर बोर्न एवेन्यू शिकागो अट्ठाईस दिसंबर अठारह सौ तिरानबे प्रिय हरिपद तुम्हारा पत्र कल मिला तुम लोग अभी तक मुझे भूले नहीं यह जानकर मुझे परम आनंद हुआ यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेरे शिकागो के व्याख्यानों का समाचार भारतीय समाचार पत्रों में निकल चुका है क्योंकि जो कुछ मैं करता हूं उसमें लोक प्रसिद्धि से बचने का भरसक प्रयत्न अवश्य करता हूं मुझे कई बातें यहाँ विचित्र जान पड़ती है यह कहने से कुछ अत्युक्ति ना होगी कि इस देश में दरिद्रता बिल्कुल नहीं है मैंने इस देश की जैसी महिलाएँ और कहीं नहीं देखी हमारे देश में सज्जन हैं परंतु इस देश की महिलाओं की जैसी महिलाएं बहुत ही थोड़ी है यह सही बात है कि सुकृति पुरुषों के घर में भगवती स्वयं श्री रूप में निवास करती है या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेसु चंडी मैंने यहाँ हजारों महिलाएं देखी, जिनके हृदय हिम के समान पवित्र और निर्मल है आहा वे कैसी स्वतंत्र होती हैं सामाजिक और नागरिक कार्यों का वे ही निमंत्रण नियंत्रण करती हैं पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं और ये कितनी दयालु हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ इन्होंने अपने घरों में मुझे स्थान दिया है मेरे भोजन का प्रबंध करती हैं व्याख्यानों का प्रबंध करती हैं मुझे बाजार ले जाती हैं और मेरे आराम और सुविधा के लिए क्या नहीं करती मैं किस प्रकार वर्णन करूं हजारों जन्मों में इनकी सेवा करने पर भी मैं इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता क्या तुम जानते हो कि शाक्त का अर्थ क्या है शाक्त होने का अर्थ शराब भंग का सेवन नहीं जो ईश्वर को समग्र जगत में महाशक्ति के रूप में जानता है और जो स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश मानता है वही शाक्त है यहाँ लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं मनु महाराज ने भी कहा है कि जिन परिवारों में स्त्रियों से अच्छा व्यवहार किया जाता है और वे सुखी हैं उन पर देवताओं का आशीर्वाद रहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यंत रमनते तत्र देवता मनुस्मृति यहाँ के पुरुष ऐसा ही करते हैं और इसीलिए ये सुखी विद्वान स्वतंत्र और उद्योगी हैं और हम लोग स्त्री जाति को नीच अधम महा एवं अपवित्र कहते हैं फल हुआ हम लोग पशु दास उद्यमहीन एवं दरिद्र हो गए इस देश के धन के बारे में क्या कहूँ पृथ्वी में इनके समान धनी अन्य कोई जाति नहीं अंग्रेजी लोग धनी हैं किंतु इनमें अनेक गरीब भी हैं इस देश में गरीब नहीं के समान है एक नौकर रखने पर खाने पीने के सिवा प्रतिदिन छः रुपये देने पड़ते हैं इंग्लैंड में प्रतिदिन एक रुपया देना पड़ता है एक मज़दूर छः रुपये रोज से कम काम नहीं करता किंतु खर्च भी वैसा ही है चार आने से कम कीमत में एक रद्दी चुरुट भी नहीं मिलेगा चौबीस रुपये में एक जोड़ा मजबूत जूता मिलेगा जैसी कमाई वैसा ही खर्चा ये लोग जिस तरह कमाते हैं खर्च भी उसी प्रकार करते हैं और यहाँ की नारियाँ कैसी पवित्र हैं पच्चीस या तीस वर्ष की आयु के पहले किसी का विवाह नहीं होता गगनचारी पक्षी की भांति ये स्वतंत्र हैं हाट बाज़ार रोजगार दुकान कॉलेज प्रोफेसर सर्वत्र सब काम करती हैं फिर भी कितनी पवित्र हैं जिनके पास पैसे हैं वे रात दिन गरीबों की भलाई में तत्पर रहती हैं और हम क्या कर रहे हैं 11 वर्ष की आयु में विवाह न होने पर मेरी लड़की खराब हो जाएगी हमारे मनु जी हमें क्या आज्ञा दे गए हैं पुत्रियों का भी इसी तरह अत्यंत यत्न के साथ पालन और शिक्षण होना चाहिए कन्या कन्याप्यवम पालनीया शिक्षणीयाद यत्नतः जैसे तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक पुत्रों की शिक्षा होनी चाहिए इसी तरह पुत्रियों की भी शिक्षा होनी चाहिए परंतु हम कर क्या रहे हैं क्या तुम अपने देश की महिलाओं की अवस्था सुधार सकते हो तभी तुम्हारे कुशल की आशा की जा सकती है नहीं तो तुम ऐसे ही पिछड़े पड़े रहोगे अगर हमारे देश में कोई नीच जाति में जन्म लेता है तो हमेशा के लिए गया बीता समझा जाता है उसके लिए कोई आशा भरोसा नहीं यह भी क्या कम अत्याचार है इस देश में हर व्यक्ति के लिए आशा है भरोसा है एवं सुविधाएं हैं आज जो गरीब हैं वह कल धनी हो सकता है विद्वान और लोकमान्य बन सकता है यहाँ सभी लोग गरीब की सहायता करने में व्यस्त रहते हैं भारतवासियों की औसत मासिक आय दो रुपये है यह रोना धोना मचा है कि हम बड़े गरीब हैं परंतु गरीबों की सहायता के लिए कितनी दानशील संस्थाएँ हैं भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं हे भगवान क्या हम मनुष्य हैं तुम लोगों के घरों के चारों तरफ पशुवत जो भंगी ढोम हैं उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हो उनके मुख में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो बताओ ना उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हो क्या हम मनुष्य हैं वे हजारों साधु ब्राह्मण भारत के नीच दलित दरिद्र जनता के लिए क्या कर रहे हैं मत छू मत छू बस यही रट लगाते हैं ऐसे सनातन धर्म को क्या डाला है अब धर्म कहाँ है केवल छुआ छूत में मुझे छुओ नहीं छुओ नहीं मैं इस देश में कुतूहल वश नहीं आया ना नाम के लिए न यश के लिए परंतु भारत के दरिद्रों की उन्नति करने का उपाय ढूंढने आया यदि परमात्मा सहायक हुए तो धीरे धीरे तुम्हें वे उपाय मालूम हो जाएंगे जहां तक आध्यात्मिकता का प्रश्न है अमेरिका के लोग हमसे अत्यंत निम्न स्तर पर हैं परंतु इनका समाज हमारे समाज की अपेक्षा अत्यंत उन्नत है हम इन्हें आध्यात्मिकता सिखाएंगे और इनके समाज के गुणों को स्वयं ग्रहण करेंगे कब वापस लौटूंगा मुझे मालूम नहीं हरी इच्छा गरी ऐसी तुम सभी को मेरा आशीर्वाद इति विवेकानंद